नमस्कार नमस्कार सर स्वागत है एक और संडे की सुबह जोरदार बढ़िया कई सारे सवालों के साथ हम फिर से हाजिर हैं और अभी क्योंकि अध्ययन शिविर शुरू होने वाला है तो आज की सत्र की शुरुआत हम चाहेंगे कि आप परिचय विकल्प और अध्ययन में क्या अंतर है इस बात पे थोड़ा बताते हुए करें हम्म, ठीक बात है तीन तरह के यहाँ पर शिविर होते हैं परिचय अध्यय विकल्प और अध्ययन तो परिचय शिविर को इस प्रकार से देखना चाहिए कि वर्तमान में जो भी शिक्षा व्यवस्था है उसमें क्या हो रहा है और कितना हो रहा है उससे क्या परिणाम आ रहे हैं किस प्रकार की स्थिति परिस्थिति बनी हुई है व्यक्ति के रूप में परिवार के रूप में समाज के रूप में राष्ट्र और अंतर्राष्ट्र वो किस प्रकार उसका बना हुआ है और वो उसमें और जो मानव जो चाहता है उसमें कितना अंतर है इस बात को बहुत ठीक ठीक से बनाने के लिए देखने के लिए जो सत्र होता है उसका नाम है परिचय शिविर तो इसमें हम लोग बेसिकली दो बिंदु को तय कर रहे हैं एक तो ये कि मानव की मौलिक चाहत क्या है और उसके रिफरेंस में हम लोग किस प्रकार से अभी जीने का स्वरूप सोचने का स्वरूप कार्य करने का स्वरूप संविधान का स्वरूप तो उसमें जो अंतर है उसको देखने का काम हम लोग कह परिचय शिविर है फिर इसके बाद जो अगला शिविर है आ, विकल्प शिविर उसका मतलब इतना ही है कि आ, ये हमको समझ में आ जाए कि जैसा अभी हम जी रहे हैं वो तो स्वीकार नहीं है लेकिन जो जीना चाहते हैं उसका क्या स्वरूप होगा एक हमारे सामने विकल्प आए जिसमें सुख से लाकर व्यवस्था तक शिक्षा से लाकर संस्कार तक उत्पादन से लाकर संविधान तक सभी मुद्दों पर एक वैकल्पिक विचार शैली व्यवहार शैली कार्यशैली क्या होगी और उसको बहुत ठीक से देखने का प्रयास करते हैं तो पहले भाग में समीक्षा का भाग भी है चाहत के रेफरेंस में जिसको परिचय शिविर कह रहे हैं और विकल्प में समीक्षा कम है और अब हम जैसा जीना चाहते हैं उसको थोड़ा डिटेल करते रहते हैं इसके बाद होता है कि अध्ययन शिविर जो कल से शुरू होगा एक महीने का होता है इसमें हम ये जो भी विकल्प के रूप में चीज़ों को स्वीकार रहे हैं वो सफल कैसे होंगे उसको जब तक उसके अंदर के सिद्धांत को पकड़ेंगे नहीं तो किन सिद्धांतों के आधार पर क्या नियम है अस्तित्व में क्या प्रक्रिया है उसको ठीक ठीक समझने से हमारे को ये विश्वास बनता है कि ऐसा जीना सफल हो सकता है जो विकल्प की हम बात कर रहे हैं उसमें सफलता सफलतापूर्वक जिया जा सकता है ये एक प्रकार से अध्ययन का मतलब है तो यहाँ पर जो कुछ भी आदरणीय नागराज जी जो लिखे पढ़े हैं हमारे को लिखाए हैं जो भी ये किताब दर्शन शास्त्र के रूप में उन सबको पढ़ने की आहदा भी हमारे में आ जाए वो टर्मिनोलॉजी से हम अवगत हो जाए तो ताकि हम पढ़े लिखे होते हुए भी अभी जो नहीं पढ़ पाते हैं उनकी किताबें तो वो कठिनाई थोड़ी हमारी दूर हो जाती है तो सारी टर्मिनोलॉजी जिनके आधार पर पूरा मूल तो दर्शन है वो उसमें क्या क्या मौलिक परिभाषाएँ हैं जिससे ये पूरा चलता है उनको ठीक ठीक समझने से अपनी जिम्मेदारी पर दर्शनवार शास्त्र को पढ़ने की जगह में आते हैं स्वयं में भरोसा बनता है क्योंकि तो ये भी समझ में आता है कि वो एक बार पढ़ना भी पर्याप्त नहीं होता है कई बार उसको पढ़ना पड़ता है तो एक बार समझ में आ जाए कि किस प्रकार से पढ़ना है क्या किसका मीनिंग है तो ठीक चीज़ों में से ठीक से उसको पढ़ के हम लोग ग्रहण कर सकते हैं ये तीन प्रकार के शिविर और कोल मिलाकर चुमवालीस दिन का कार्यक्रम है और इन चुमवालीस दिनों से गुजरने के बाद यदि अपन लगता है कि और दोबारा करना है तो दोबारा चुमवालीस दिन हो सकता है और ये एक फेज़ जो है हम लोग करीब करीब छः महीने में निपटा लेते हैं तो बहुत ही आज के ज़माने के हिसाब से शॉर्ट एंड स्वीट है और पिछले दो वर्ष से ये फॉर्मेट पे काम हो रहा है और उसके काफी अच्छे परिणाम आए ये हमने देखा कि अभी जो परिचय में से ज़्यादातर लोग ऐसा समीक्षा कर पाते हैं 100 परसेंट लोग उसमें से बहुत सारे लोग विकल्प में आ पाते हैं और जो विकल्प में आया वो ज़्यादातर लोग अध्ययन में आते हैं और अध्ययन में आने वाले ज़्यादातर लोग जो है ऐसे जीने के लिए अपने को पहचान लेते तैयार कर लेते कुल मिला के बात है। सवाल है अलका